मैंने सेव करना पड़ेगा कंप्यूटर कंप्यूटर मात्रा का मेरी और स्पर्श का क्या किया था शब्दादी विषयों के साथ संयोग कौन से है इंद्रियों का शब्दादी विषयों के साथ संयोग है क्या देने वाला है सुख और दुख को देने वाला है शीत उस उस सुख और दुख को देने वाला कौन है किसका क्या इंद्री और, और विषयों का सुसुप्ति में शीत उस है। क्यों? इंद्रियों का विषय के साथ ऐसे ही समाधि काल में ध्यान काल में उनको उस समय भी इंद्री का विषय के साथ संयोग बना रहने से ऐसा नहीं होता है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 शीत कदाचित सुखरूप होता है कदाचित दुखम यहाँ कदाचित दुखम को क्या कैसे लगाएंगे नहीं नहीं शीतम कदाचित सुखम आगे का वाक्य पूरा करो। नहीं शीतम कदाचित दुखम कदाचित दुखम है ना शीत को जोड़ करके कि शीत कदाचित दुखरूप होता है शीत कभी सुखरूप होता है कभी अभी शीत कैसा है गर्मी में हो जाएगा सुख रूप तो ये देखना शीत और शीत ये नियत रूप कार्य होता है निश्चित रूप वाला तो ये सी शीत निश्चित रूप वाला है या अनिश्चित रूप वाला है अनिश्ची अनिश्ची तुण। तुण। हाँ तो निश्चित रूप वाले को कहते हैं क्या नियत रूप तो अनिश्चित रूप वाले को कहते हैं अनियत रूप तो शीत कैसा हो गया अनियत रूप हो गया तथा उष्ण मी प्रकार उष्ण भी अनियत रूप है अनियत रूप है अर्थात अनिश्चित रूप वाला है क्यों अनिश्चित रूप वाला कैसे यहाँ वाक्य कैसे बनेगा उष्णम कदाचित सुखम और उष्णम कदाचित दुखम उष्ण कभी रूप होता है आजकल उष्ण रूप है और वही ग्रीष्म ऋतु में दुखरूप हो जाता है ठीक है अनिय रूपम तो हुआ अच्छा अब ध्यान देना जैसे शीत उष्ण कभी सुखरूप होंगे कभी दुखरूप होंगे और सुख कभी दुख रूप होगा सुख नहीं, नहीं। सुखरूप ही रहेगा और दुख सुखरूप ही रहेगा तो सुख दुख ये दोनों नियत रूप हुए की अनियत रूप हुए क्योंकि सुख कैसा रहेगा सुखरूप और दुख कैसा रहेगा तो वही कहते हैं पुनः सुख दुखे नियत रूप पुनः सुख दुख निश्चित रूप वाले है सुख दुख कैसे है निश्चित रूप वाले है नियत रूप वाले है या बोबरी है नियत रूप में नियतम रूपम ये यो नियत रूप है जिनका सुख दुख ये सुख दुख नियत रूप वाले हैं है सुख दुख नियत रूप वाले हैं नियत रूप वाले क्यों है य तो न्यू क्योंकि उनका व्यविचार नहीं होता उनका व्यविचार नहीं होता है मतलब उनके रूपों में परिवर्तन नहीं होता है उनके रूपों का व्यविचार नहीं होता है या उनके रूपों में परिवर्तन नहीं होता हाँ या तो परिवर्तन नहीं होता कह सकते ना क्योंकि <ISTINapartan> परिवर्तन नहीं होता वहाँ परिवर्तन होता है शीत कभी कैसा हुआ तो कभी तो परिवर्तन हो गया और ऐसा सुख कभी भी दुख रूप होगा सुख में कोई परिवर्तन होगा हो। दुख में कोई परिवर्तन होगा तो क्यूँकी विचार नहीं होता है विचार नहीं होता है इसका सरल शब्दों में क्या रहता है परिवर्तन सरल शब्द जानना नहीं तो कुछ साध्या भागुवत वृतित्व घटाओ तो फिर हो जाएगा जरूरत नहीं है क्योंकि उसमें कोई व्यविचार नहीं होता है विचार नहीं होता है अतः इस कारण से ताप्याम पृथक और उष्ण को ग्रहण किया गया है अतः इस कारण से ताब्याम से क्या लेना है सुख दुखाभ्याम सुख दुख से पृथक शीत तो और उष्ण को ग्रहण किया गया है अतः है ना अताकर्थ इस कारण से किस कारण से तो इसको ऐसा समझना की सुख दुख को अनियत रूप होने से नहीं सुख दुख को, को नियत रूप होने से अनियत रूप वाले नहीं नहीं एक मिनट से सुख दुख कैसा है नियत ठीक है ठीक अच्छा, है ठीक है ठीक है मतलब सुख दुख को नियत रूप सुख दुख को नियत रूप होने से सुख दुख से पृथक अनियत रूप शीत और उष्ण को ग्रहण किया गया है लग जाएगा मतलब क्या कहेंगे सुख और दुख नियत रूप, रूप होने से सुख और दुख नियत रूप होने से सुख दुख से कथक अनियत रूप शीत उष्ण को ग्रहण दिया गया है ठीक है नियत रूप का तो नियत रूप वाला और अनियत रूप का क्या अनियत नियत का तो निश्चित लग गया और ये क्या है कि भारत आगमा पाइना अनित्यास्व भारत आगमा यह भारत अर्जुन के लिए संबोधन है आगमा अपाइना का है वे आने जाने वाले हैं कौन आने जाने वाले हैं ये, वाले है? ये, ये ए, नहीं वो एक मिनट हाँ ठीक है यही ठीक है श्री कृष्ण ठीक है ना ठीक है कि आगमा आगम करते आने वाले अपाइना का क्या अर्थ है आने वाले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 तो आगमा पाइना ये सभी आने जाने वाले हैं अनित्या अनित अनित है ना इसलिए शांत कार्य है उनको सहन करो अब देखो भाषाकार कैसे लगाते हैं कि शीतुष्ण सुख और दुख कैसे होते हैं इंद्री और विषय के संयोग से किससे होते हैं तो सुख शीत का कारण क्या हो गया इंद्री और विषय का इंद्री और विषय का संयोग यदि नित्य हो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 अनित्य होने से उनसे किससे और विषय के संयोग से जन्द्रिय उत्पन्न तान है ना गीता में तान कर्थ किया शीत उष्णादी ने अतर्थ है इस कारण किस कारण अनित्य होने से इंद्री और विषय के संयोग से जन्म शीत उष्णादी को सहन करो इसको जोड़ लेना इंद्रिय और विषय के संयोग से जन्म कौन जन्त उष्णादि को सहन करो या इंद्रिय और विषय के संयोग से प्राप्त होने वाले शीत उष्णादि को सहन करो आदि से सुख दुख है तिथिक से क्या है प्रसाहस्व और तान से क्या लिया है शीत और और तिथिक्सुखार्थ से प्रसाह मतलब सहन करो नहीं। नहीं। या इतना कर लेना कि मात्रा स्पर्श से जन्म इंद्रिय विषय के संयोग से जन शीत को सहन करो सहन करने का मतलब क्या है तेसु हर्षम क्या विषादम माकाशी तेसुक है उनकी प्राप्ति में उनकी मतलब तेसु प्राप्ति सुन प्राप्ति में हर्ष और विषाद मत करो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 सुख दुख की प्राप्ति में हर्षो विशाल सुख की प्राप्ति में हर्ष मत करो और दुख की प्राप्ति में इसी प्रकार जो शीत उष्णादी है ना तो जैसे अभी क्या चाहिए आपको रात में बहुत ठंडी लगती है ना यदि उष्ण वातावरण मिल जाए तो उसमें प्रसन्न मत हो बहुत अच्छा हो गया <laughs> और बहुत ठंडी हो गई तो दुख मत कीजिए क्योंकि फिर ये आपको रात अनुकूल मौसम मिलने पर आप प्रसन्न हो रहे हैं इसका मतलब क्या है की आप सांसारिक पदार्थों से संतुष्ट हो रहे हैं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 तो इनसे जन्न शीत उष्ण और सुख दुख को सहन करो आगमा पाई किसको कहा मात्रा मात्रा इस को है? और किसको कहा मात्रा स्पर्श को इनको ही कहा है और सहन करने को किसको कहा है हाँ ये ध्यान रखना उनसे जन्ा स्पर्श से जन्ने को सहन करने को कहा अनित तो है नहीं हमेशा बना रहेगा अब शीत उष्णादीन किम सत शीत उषणादी दंडों को सहन करने वाले को क्या लाभ होता है, है? शीत उष्णादी दंडों को सहन करने वाले को क्या, क्या लाभ होता है ये गर्मी लगे तो इधर उठ जा सकते हो ठंडी लगे तो इधर आ सकते हो पाठ में सुविधा है की तो जिससे किसी को मतलब नींद आ जाती है ना धूप में तो वो उधर जगह बदल सकता है देखने यम ही व्यथय न्यथयति पुरष दुख सुखम धीर सह अमृतवाय कलपते लगाइए सुखम सुखम सुखम दुख सुख में समान रहने वाले जिस धीर पुरुष को ये नहीं करते हैं ये विचलित नहीं करते हैं कौन सी पुरुष सुख दुख सह अमृत वाय कल्पते वह वा मोक्ष प्राप्त करने के लिए समर्थ यम धीरम पहले तो पुरुषर सब का अनु करना पुरुष सम दुख सुखम यम धीरम सह अमृत कल्पते हे दुख सुख में समान रहने वाले जे जिस वह मोक्ष में होता है और शीत उदी जिसको विचलित कर दिए उसका तो कुछ भी कर्तव्य पालन नहीं होगा साधना नहीं होगी तो मोक्ष पाएगा इसलिए उधर से उजाला लगने लगेगा तो विचलित नहीं होना चाहिए यम ही पुरुषम सम दुख सुखम सम दुख सुखम में बोबरी समास है समय दुख सुखे द्वंद कर देंगे तो दुख सुखे बन गया अब समय के साथ बोबरी कर देंगे तो द्वंद गर्भ गोबरी है सम दुख सुखम कैसा गोबरी है द्वंद गर्व गोबरी समय सम उसे क्या कहेंगे सम दुख सुखम ये द्वितीय में बनाया है नहीं तो प्रथमा में क्या बनेगा सम दुख हाँ सुख ठीक पुरुष का विशेषण है ना पदकार से प्रधान होता है विशेष के अनुसार लिंग भचन होते हैं तो फिर आपका पुल्लिंग है ना तो सम दुख सुखा बनेगा प्रतिमा एक द्वितीय में बनाया सम दुख सुखम तो हर्ष विसाद रहितम ये सुख की प्राप्ति में हर्ष से रहित तो और दुख की प्राप्ति में विसाद से रहित तो ऐसा होना चाहिए सुख में बहुत सुख में हर्षित ना हो दुख में हैं? तो वो अपना काम गृह मंत्रालय में बैठे थे उनकी पत्नी मर गई तार लोगों ने दे दिया उनको अधिकारियों में उसको देखा जेब में डाल दिया सुबह तार में पत्नी मर गई कुछ भी नहीं फर्क पड़ा उनका नहीं तो, तो काम रुक जाता है पत्नी मर गई है लेकिन नहीं जी में डाल करके काम पूरा का पत्नी तो मरने का समान रहना अब देखना आगे <coughs> तो अब देखिएगा धीरम करते धीमंतम धीमंतम मतलब सुख दुख में समान रहने वाले या सुख दुख सुख दुख में समान रहने वाले इसका अख्यार्थ है सुख की प्राप्ति में हर्ष और विश्वास से रहित है जिस धीर पुरुष को नहीं करते हैं, वह मोक्ष को पाने में समर्थ होता है थोड़ा ध्यान देना केवल शीत उष्णु को सहन करने से मोक्ष हो जाएगा क्या वो उसे पुष्प जो है ना विचलित नहीं करते हैं इसका क्या मतलब है देखना ना बती ना च्यालयंती या नित्याम दर्शनाद ये पद भाषा ने जोड़ा की नित्य आत्मदर्शन से जिसे सुख धीर पुरुष को शीत उष्ण आदि नित्य आत्मदर्शन से विचलित नहीं करते हैं मतलब नित्य आत्मचिंतन से विचलित नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं करते हैं जिसका हमेशा आत्मचिंतन चलता नहीं करते हैं मतलब जो साधना है वो साधना नहीं रुकनी चाहिए शीतुष्ण और सुख दुख में ये मतलब है शीतुष्ण और सुख दुख में साधना हाँ ये मतलब है केवल शीतुष्ण को भी शान करने का अभ्यास है वापसी में साधना नहीं हो पाती जो मौसम की ज्यादा अनुकूलता चाहता है व्यक्ति भजन नहीं कर पाता है क्या करे गर्मी इतनी आएगी कुछ होता ही नहीं ज्यादा इतना कुछ होता ही नहीं है बस मर जाएगा फिर सोचते सोचते अच्छा करना ऐसा नहीं थी और मच्छर में काटने में लोग क्या करते थे मोटे मोटे कपड़े को उड़ के बैठ जाते थे वेन ध्यान में अब बहुत मोटा कपड़ा होगा तो मच्छर नहीं काट पाएगा अच्छा आज, आज कल शान शक्ति कम हो गई है मोटे कपड़े से गर्मी से तो पचास साल का पचपन साल का आदमी जितना खेती में मेहनत कर लेता है तो बीस साल की उम्र के लोग नहीं कर पाते हैं वो तो गर्मी भी नहीं सहन होती ठंडी में कुछ भी नहीं सहन होता है वो सब सहन कर लेते थे सर्दी गर्मी के सामने देखो जब जाड़े में भी रात में खेतुम पानी लगाते हैं जब लोग ठंडी में अंदर घुसे रहते हैं खेतुम पानी लगाने रहते थे उनको कोई बीमारी नहीं होती तो थोड़ा सहन करने का अभ्यास भी होना चाहिए तो ये है ना नित्य आत्मदर्शन से विचलित नहीं करते हैं। मतलब नित्य आत्मदर्शन से या नित्य आत्मचिंतन से पतन चलना चाहिए परमात्मा का आगे क्या है की सह अमृतत्वाए कलपते सह से क्या लेना है नित्य आत्मदर्शन निष्ठा की नित्य आत्मदर्शन में लगा हुआ क्योंकि वो आगे मोक्ष पाने में समर्थ होता है इसका मतलब दर्शन अभी उसका चिंतनात्मक है चिंतन है अभी नहीं है नित्या आत्मदर्शन में लगा दुनों को सहन करने वाला व्यक्ति यदि सहन नहीं करता है, करता है तो उसकी भी साधना पूर्ण नहीं होगी वो भी मोक्ष नहीं प्राप्त कर पाएगा अमृतत्वाय कर अमृत भाभा अमृतत्वाय कर अमृत भाभा अमोक्षाय अमृत भावाय करोक्षवती नित्य आत्मसन में लगा हुआ अच्छा शोकमोहृत शीत उष्ण आदि सहनमतम क्या और इस कारण शोक मुह को न करके शीत उष्णादिदी द्वंदो को सहन करना उचित है ठीक है तो मतलब इनका शीत उष्ण की प्राप्ति में शोक और मुह नहीं करना चाहिए बल्कि इनको सहन कर लेना चाहिए सहन करके उसको नहीं पढ़ते हैं आगे ये श्लोक जो है आगे का ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसको अच्छी तरह विचारना इतना चाहिए पर तो दो दोस्त ये तो बिचारना चौदह <स्थाँगा>